जिज्ञासा परमेश्वर को प्रसन्न करने का क्या उपाय है समाधान लोक में किसी को प्रसन्न करना हो तो कैसे कर लेते हो उसके कृपा प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करते हो इस बात को बच्चे भी जानते हैं यदि उन्हें पिता से कुछ लेना हो तो कैसी भूमिका बना लेते हैं ऐसी सेवा करने लगेंगे ऐसी ऐसी बातें करने लगेंगे कि दो तीन दिन में पिता को लगने लगेगा कि बालक बहुत सुधर गया है युक्ति तो सभी जानते हैं यही युक्ति सब जगह चलती है परमेश्वर तो सर्वज्ञ है यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना हो तो उसका आदेश मानना पड़ेगा शास्त्र ही परमेश्वर का आदेश है जैसे माता को प्रसन्न करना हो तो माता का कहना मानते हैं अपने मन का कहना माने तो माता कैसे प्रसन्न होगी अपने मन से अधिक महत्व माता को देना ही होगा इसी प्रकार यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना हो तो परमेश्वर का आदेश जो शास्त्र है उसको अपने मन से अधिक आदर देना ही होगा परंतु एक बात ध्यान देने की है कि यदि परमेश्वर प्रसन्न हो भी जाए तो आप उसके समक्ष मांग क्या रखेंगे जैसे कोई राजा को प्रसन्न करके उससे थोड़ा सा गुड़ मांगे तो राजा का प्रसन्न होना भी सार्थक नहीं होगा इसी प्रकार परमेश्वर को यदि प्रसन्न कर भी लिया और उससे सद्बुद्धि न मांगकर जगत ही मांग लिया तो परमेश्वर का प्रसन्न होना भी सार्थक नहीं होगा इसलिए जब शास्त्र को अपने मन की अपेक्षा प्रधान बनाता है तब उसका मन शुद्ध होता है और परमेश्वर की महिमा समझ में आती है तभी वह जगत न मांगकर परमेश्वर मांगता है इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मनमुखता को त्याग कर गुरुमुख होना ही पड़ेगा परमेश्वर ही परमेश्वर की आज्ञा से चलना ही पड़ेगा यदि कोई ऐसा करेगा तो निश्चित ही उस पर परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे जिज्ञासा सोई जा नहीं जही देव जनाई जानत तुम्हें ही तुम्हें ही हो जाई मानस भगवान क्यों किसी को जनाता है और किसी को नहीं क्या भगवान पक्षपाती हैं समाधान क्या भगवान में इस प्रकार का दोष हो सकता है आपको अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना चाहिए कि मैं केवल भगवान को ही जानना चाहता हूं अथवा और भी कुछ इच्छा है बस अपने आप समाधान हो जाएगा यदि केवल भगवान को ही जानना आपके जीवन का लक्ष्य है तो दूसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता भगवान अपने को जना देंगे पर जिसका लक्ष्य दूसरा है उसे भगवान क्यों जनाएंगे जिज्ञासा जीव के राग वैराग्य भगवान के राग वैराग्य में क्या अंतर है समाधान नाटककार के पाठ के राग वैराग्य और सामान्य व्यक्ति के राग वैराग्य में जैसा अंतर है ठीक वैसा ही इन दोनों के राग वैराग्य में अंतर है नाटककार नाटक में राग का भी पाठ करता है तो वैराग्य का भी? परंतु उस पार्ट से उसका कोई प्रकार का संबंध नहीं बनता इसी प्रकार भगवान का भी राग वैराग्य किसी से संबंध नहीं है पर जीव का संबंध बन जाता है यही दोनों में अंतर है जिज्ञासा ईश्वर और अवतार में क्या अंतर है समाधान ईश्वर सगुण निराकार अनाम और अरूप है एवं अवतार सगुण साकार होता है उसका नाम भी होता है और रूप भी अवतार को भी अपने स्वरूप का स्मरण रहता है उसकी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता वैसी की वैसी बनी रहती है सभी अवतार ईश्वर के ही होते हैं इसलिए किसी भी अवतार की नाम रूप से उपासना करें तो वह उपासना ईश्वर की ही होती है नाम रूप में भेद होने पर भी तात्विक रूप से दोनों में अभेद ही है जिज्ञासा शास्त्र में कहा है जो भी नाम रूप वाला है वह मायिक है गंगा सरस्वती गायत्री आदि ईश्वर की विभूतियां तथा राम कृष्ण आदि अवतार ये सब माया कैसे हो सकते हैं समाधान जितनी भी सृष्टि हुई है वह माया से है और नाम रूप ही सृष्टि है इसलिए नाम रूप का जितना अनुभव हो रहा है वह सब मायिक है भगवान भी जब अवतार लेता है तो माया का आश्रय लेकर ही लेता है इसलिए अवतार का शरीर माइक होगा यह सारा जगत माइक है इसी में सुख दुख और बंध मोक्ष का अनुभव हो रहा है सगुण साकार भगवान का दर्शन भी माया के क्षेत्र में ही होता है गोस्वामी जी ने भी कहा है जो गोचर जह लगी मन जायी सो सब माया जाने हु भाई इंद्रियां और उनके विषय जहाँ तक मन जाता है वे सब माया है परंतु माइक होने पर भी विभूतियों और अवतारों में शक्ति विशेष होती है जिसमें लोगों का कल्याण होता ही है इसलिए ये जगत की अन्य वस्तुओं की तरह अपेक्षा करने योग्य नहीं हैं इसलिए ये जगत की अन्य वस्तुओं की तरह उपेक्षा करने योग्य नहीं है